सर्वथा मेरुदंड विहीन होता है वह इधर उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए अपरिपक्व विशृंखल बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र है वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता उसका सिर हमेशा चक्कर खाया करता है वह तो कुछ करता है क्या आप उसका कारण जानना चाहते हैं अंग्रेजों से थोड़ी शाबाशी पा ही उनके सब कार्यों का मूल प्रेरक है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 तो वह है दुर्बलता दुर्बलता ही मृत्यु है दुर्बलता ही पाप है इसलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व तो नहीं ग्रहण कर सके हैं और हम उनको क्या कहें स्त्री पुरुष या पशु प्राचीन पंथावलंबी सभी लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे उन सभी लोगों में एक दृढ़ता थी अब भी उन लोगों में कुछ आदर्श पुरुषों के उदाहरण है और मैं आपके महाराज को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 उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए अंत्यज से भी मुक्ति मार्ग सीखना चाहिए निम्नतम जाति के नीचकुल की भी उत्तम कन्या रत्न को विवाह में ग्रहण करना चाहिए श्रद्धानु शुभाम विद्या आददिता वरादपि अंत्यादपि परीरत्न दुः सु दुष्कुलादपी मनुस्मृति